शन्नो मित्र षण नो भगवत षण इंद्रो शन्नो षण विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म वजिष्विषं वह अन्मत तद्भक्ता अवतु भक्ता ओ शिशा धिशा ह नौ तो, सह वीं कदवामहे तेजस्वी तमस्तमा विदुषावे ओ शा धिष्टा धिष्टा ओ छंदसा मृषभ विश्व छंदोध्यमृता स मेंृणोत अमृत से शरीर चर्ष जिह्वा मे मधुमत्मा कर्णाभ्या ब्रह्मण कौशोश मेदया शुत मे गोपाया शांति शांति शांति ओ पृक्ष पृष्ठ गिरे ओर्धपित्रोवाचिव स्वृतमस् द्रविणुम स वर्चस सुधात्रिशंकोताचन ओ shantam shantam shantihi shanti. मोक्ष मोक्षा अभ्युपगम्य न ना क्या? अभी बाकी है है देखो को बोला कर्तव्यशेषो युक्त अच्छाभ्य ये हो गया बाद में अतः जिज्ञा प्रस्तुता के जो हो रहा है वो ही है ब्रह्म यदि कर्तव्येत तेन चर्तव्यन साध्यश्चे मुक्लभ्युपगम्येत अव अभी वो वो तदापमार में से उसके बाद भी हो गया भृदारिणी का बात क्या तदापमार में अवैध हो गया तक को मोह का शोक हो गया तक हो गया पिता एक शिक्षा की गलती थी थी नहीं है। सात का एक मिनट ओ इश्रुति ब्रह्म विद्या मोक्षा दर्शय मध्ये कार्याम अच्छा। बोलो तथा तदैतत्प्य ऋषिर्वाम देव प्रतिपेदे सूर्यश्च इति ब्रह्मदर्शन यथा अहमद सूर्य ब्रमदर्शन सर्वात्म इति स्ती पर क्या दिखा रहा है ओ किसी प्रकार का कार्य इसमें नहीं है किसको दिखा रहा है में कार्य कोई ही नहीं दिखा रहे अभी अभी क्या बोल रहा है ओ तथा तदी तत्प्यन्षीवामदेव प्रतिपेदे यहाँ पर वो ऋषि क्या वहा ओ गर्भ से आते ही चिला के आ गया है ना क्या है ओ अहम मनुभ सूर्यश्चा आ गया है ना यहां पर क्या है मंत्र तद्भे तत्पश्य है ना इस ज्ञान को ऐसा देखा मतलब समझा देखा देवह हाँ, ओ वामदेव ओ प्रतिपेदे ऐसा समझ लिया ऐसा ज्ञान आ गया क्या अहम मगर मंदिर सूर्यश्च मी मनो था मैं ही सूर्य हूं देखो सूर्य देश में बहुत दूर है उससे और मनो काल में बहुत दूर है तो मतलब, देश काल भेद को छोड़कर सब मैं ही हूं ऐसा बोला इसको ही बोलता है सर्वात्म भाव मतलब अपने को ही सर्वत्र देखा ये सर्वात्म भाव है क्या हुआ ये पश्यन मतलब क्या है वो मतलब ये देखते ही समझ लिया इस तत्व को देखते ही समझ लिया ऐसा बोल रहा है है ना देखते ही समझ लिया जो बोला देखना समझना दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ कुछ कार्य नहीं था ना देखा ओ बाद में कुछ ना कुछ हो गया बाद में समझा ऐसा नहीं है वो ब्रह्म तत्व को देखते ही मतलब समझते ही ये भी समझ में आ गया क्या समझ में आ गया सर्वात्म भाव समझ में आ गया ठीक इसमें है इसमें अभावम मैं मनु हाँ। मैं, मैं मनु हुई, मैं, मैं मन हुई हूं उस समय भी म, उस समय जो होता वो भी मैं ही हूँ समय जो होता है असुर जो है वो भी मैं ही हूँ है ना मतलब वो मनु जो मनु हो गया वो जो था वो उस समय में ही था लेकिन वो अभी में ही हूं इसका मतलब वो काल में बहुत दूर है ये देश में बहुत दूर है तो भी मैं सब में मैं ही हूं सर्वत्र में ही हूं सब में मैं ही हूं सर्वत्र में ही हूँ सब समय में ही नहीं मैं ही हूँ अभी अभी पश्चन अभी देखा अभी प्रतिबेद समझ लिया है ना इसका मतलब क्या है? बीच में कार्य नहीं है इसको बोल रहा है। इसका मतलब ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव योर मध्य <coughs> पश्चन बोला है ना ब्रह्म दर्शन हम रोम सूर्यश्च सर्वात्म भाव है पश्यन और ब्रह्मदर्शन सर्वात्म भावो हाँ मध्ये दोनों के बीच में कर्तव्याय उदाहरण और कुछ कर्तव्य नहीं है समझ लिया है ना? ये था तुष्टन के यहां गाती गायत्रो तत्कर्तृक कार्यादम ठन्यती अभी मैं देखा ऐसा है ना नृष्ठन खड़ा होकर गायती ओ गा रहा है मतलब वो खड़ा होकर गा रहा है खड़ा होना वो गाना उसमें दोन में अंतर नहीं है समझेगा ना इसी प्रकार इसलिए कार्य को बीच में लेके आना किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है समझा गया हुँ? देखो बाद में देखो तुम मेरा पिता बोलो विद्यांता में भगवदृजेभ्यरतिशोकमात्मी सोहम भगवान् शोचा तम मा भगवान्शोक पारंता तस्म मृदाया नमस पारं दर्शय भगवान्नत्कुमरुमाश्रुत मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति आत्मज्ञान से फल दर्शय पर ओ नारद जो है नारद ओ, बहुत बहुत विद्वान है जगत में सब कुछ जानता है ना अभी शरद कुमार के पास जाता है मैं बहुत दुखी हूं मुझे पार करना इसलिए मुझे ओ जिससे मैं शोक से पार होता हूं उसको मुझे समझाओ ऐसा बोलता है। बोलते ही सनत कुमार पूछते हैं ठीक है अभी क्या जानते हैं आप बोलो और बाद में उससे आगे मैं बोलता हूं सिखाता हूं ऐसा बोलता है क्या जानता हूं ऐसा वो बोलना है क्या जानता है मालूम मैं सोना देखो कैसा है ऋग्वेदा यजुर्वेदा संवेदा अथर्वेदा इतिहास पुराणा पित्रिया मतलब श्राद्ध कल्पा ये सब कुछ राशि गणित दैव उत्पात ज्ञान वो सडनली वो भूकंप ऐसा ऐसा हो जाता है न जी इसका ज्ञान है वाहकोवाक्यम तर्कम निरुक्तम शिक्षा कल्प छंदस्तशास्त्र फिजिक्स धुर्वेदा ज्योतिषा गारुड़ा मैजिक वगैरह करता है ना गारुड़ा गंधयुक्ति नृत्या गाना वाद्या शिल्पा और क्या चाहिए ये सब कुछ बोलने के बाद लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ मुझे पार करो इतना जानने के बाद भी मुझे कुछ शोक शो ही है अब इसलिए सनद कुमार बोलते है ठीक है आप अभी तक तो आप जो जाना है वो क्या है केवल नाम है केवल नाम ही है इसलिए ऐसा करो नाम जो है, है? वही सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा है उसको ये सब कुछ नाम में आ गया ना इसलिए नाम बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है इसी के बारे में सोचो जाओ ऐसा बोला ऐसा ही बहुत समय तक ध्यान किया हो गया बाद में वापस आया पूछा कुछ तो नाम है अभी क्या ये सब कुछ हट गया केवल नाम है कितना बड़ा बाद में पूछा तो भी कुछ तो नहीं हुआ और नाम से आगे बोल ओ नाम से आगे देखो कुछ भी हो कुछ भी नाम हो वो वाक से ही मालूम होता है इसलिए नाम से बड़ा क्या है वाक है इसलिए वाक से पूछ वाक है ऐसा सबका सर ओ होगा होगा बाद में वहां से मन ऐसा समझा बाद में बहुत बड़ा लिस्ट है आखिर में कहा तक तो लेके चला गया ब्रह्म तक लेके चला गया और ब्रह्म से आत्मा को आ गया भूमा विद्या वो भूमा विद्या में क्या है आ कर में य्य पश्यत नान्य श्रृणोत नान्य द्विजाती स भूमा स आत्मा स विज्ञे वो जहां हा? और कुछ नहीं देखता और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं सुनता ना छोड़ो ना विचार और कुछ नहीं समझता है ना वो भूमा है वो आत्मा है मतलब आत्मा के अलावा और कुछ नहीं देखता सुनता सब सर्वत्र सब में आत्मा को ही देख रहा है सब भूमा यद्य है अन्णोते अन्न दिजाते तदल्पम जहां औरेक को देखता है और एक को समझता है और सुनता है ये अल्प है ये भूमा है बहुत बड़ा है है ना ये यदअपम तर्त्यम यो मई भूमा तदमृतम है ना ये अन्य को देखना ये, ये मर्त्य अर्त्य मरना आधा मृत ऐसा सिखा था ना अभी मंत्रों को देखो इधर तुम ही पिता यो अस्माक अविद्या परम ना आप ओ। ओ। पिता जैसे है अविद्या परम पारंतारे सी अविद्या से आगे ओ उस ओ व्हाट इज देख अदर बैंक अदर बैंक को क्या बोलना हिंदी में दूसरा किनारा दूसरा किनारा दूसरा किनारा दूसरा किनारा मुझे लेके जाना अभ्या तरती शोकम आत्मविद मैं ये सुना हो भगवत मतलब क्या है आप जैसे पवित्र लोग आप जैसे लोग से मैंने सुना हूं कि शोकम आत्मवित तरती वो जो आत्मा को जानता है वो वो पार कर लेता है शोक भाई फिर एक बार नहीं होगा सो हम भगवान शोचामी अभी मैं बहुत दुखी हूं तब मां भगवान शोक से पारंता रही तो मुझे शोक से और दूसरे किनारे को लेकर हो जाओ बाद में आखिर बोलता है तस्मय वो सब पाप जग गया है अभी है ना वो सब कुछ उपासना करके करके वो नीचे वाला जो है उसको छोड़ते रहा एक कुछ नहीं है कुछ नहीं सिर्फ नाम है सिर्फ बाक है सिर्फ मन है कुछ नहीं आत्मा तक जो पहुंचा वो धीरे धीरे उपासना करके जा रहा है इसलिए मृद तया मतलब सब पाप जल गया था बाद में तमस पारम परिषित भगवान सनत कुमार हा आखिर में वो अंधकार से आ गया उसके बारे ज्योतिष स्वरूप में वहां पर उसको लेके चला जाता है कौन भगवान शरद कुमार नारद जी वही है हमारे नारदी जो हैं नहीं जी दूसरे हाँ नारद वही है वही है मतलब क्या जी देखो नारद सब लोग आधिकारिक पुरुष है इसलिए नारद एक बार आ गया चला गया ऐसा नहीं है नारद आते ही रखते है रामायण में भी है महाभारत में भी है नाराज जी तो रामायण महाभारत no, ना। नारद ऐसा ओ नारी बोलते हैं के उर्तांत है, सब बहुत कुछ बोलते हैं जो विदित कषाय वर्ड आया है भागवत में जब आ, आ, उनके नारद जी की कहानी आती है तो वहाँ अविपक्व कषाय है उनको एक और जनब लेना पड़ा था तो उनका कसाय थोड़ा रह गया था समथिंग लाइक दिस सेम वर्ड इज देर नहीं ये है ये तो ठीक है बाद में ऐसा हुआ तो हाँ अच्छा। ये तो पहले हो गया था मुझे कि पहले जो वचन है वो तो कह रहे हैं कि तारा ऐसी यानी बाद में होगा और फिर पारम तारा ये बाद में ज्ञान अच्छा। तो हुआ नहीं तो उसमें निरंतर नहीं है कैसे कह सकते नहीं जी इसलिए ज्ञान जा... जा... को दो मुझे ये सब पूछ रहे हैं अभी मैं शोक में हूँ ठीक है ज्ञान को दो यानी ज्ञान मुझे मिलने के बाद फिर आउट करने की बात नहीं जी वही बोल रहा है ना वो पिछले मंत्र को क्यों बोला क्या है अभी नहीं समझा इसलिए शोक में है समझ समझते शोक चला गया हो गया वो भविष्य में शोक जाने वाला है ना अरे राम अभी नहीं, नहीं जानता है ना जानने के बाद शोक नष्ट होना बीच में कुछ नहीं है नहीं ये तीसरे वाक्य स्पष्ट हो रहा है तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है दूसरे वाक्य क्या देखो अभी शोक में है वो नहीं जानता है नहीं जानता नहीं जानता है इसलिए शोक में है, जानते ही और अष्ट हो जाता है उसी दिखा रहा है, देखो समझा नहीं समझा देखो जी अभी तो अज्ञान में है ये ठीक है वो तार, तार ये तो इत्यास सब कुछ आ रहा है ठीक है बाद में मतलब क्या है बंदा अभी मैं समझा हूँ इसमें मुझे समझा दो समझाना मतलब पार हो जाना दोनों तो एक ही है तो अभी कैसे कह सकता है कि की समझने के बाद पार हो ही जाऊंगा ये कहना था इसमें तो तीसरे में तो साफ है कि पार, दर, पार नहीं, पार नहीं, तो ब, बड़े लोग बोल रहे हैं इमीडिएटली ज्ञान के बाद पार, पार हो गया लेकिन अभी जब तो ज्ञान ही नहीं हुआ है तो नहीं जी क्या बोल रहे मई तो सुना हूँ भगवत दशी तरथी वो तार पार करेगा ऐसा मैं तो सुना हूँ मुझे समझाओं बोला बाद में तस्म मृत्यु आया, आया। तब तो प्रारं दर्शय भगवान सम भगवान सारा उपदेश करके वहां पर छोड़ दिया हाँ। समझ गए अभी आयाद्यादय मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति आत्मज्ञान सफल दर्शन वो श्री क्या बोल रहे मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति अभी मोक्ष नहीं है ऐसा नहीं है अभी मुक्त, अभी मुक्त ही है अभी मुक्त ही है लेकिन वो नहीं जानता है तुम्हें दुश्मन को हमेशा याद रखो तमें भी को हमेशा याद रखो ये तो ठीक है समझने के लिए बहुत साधना करना पड़ेगा इसमें संशय नहीं है वो देखो आत्मतत्व को समझना है तो बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत मुश्किल है समझी बिल्कुल नहीं लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है वहां पर तपसा, ब्राह्मण वैज्ञान दाना शिकेना बहुत तपस्या करता है बहुत तपस्या करता है बहुत, बहुत परेशानी होता है ये तो ठीक है लेकिन समझ लिया अरे क्या है? <laughs> बहुत दुशांत बोलता है ना ये कस्तूरी मुर का बोलता है ओ ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है क्या था? बाद में थक गया ऐसा ऐसा अरे इधर ही है समझ में आया उसी प्रकार है? ओ श्रुतिहा मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र में आत्मज्ञान से फल आत्मज्ञान का फल क्या है मैं अभी आ? हूं लेकिन अभी ज्ञा से मैं नहीं जानता हूं इसकी निवृत्ति इतना ही है आ? तथा आचार्य प्रणीत न्याय सूत्र दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या उत्तरो पाए। पाए। तरन्तरा तरन्तरा थी। थी। मिथ्या उत्तरोत्तरापाये मिथ्यादर्ग मिथ्याय ब्रह्मात्मक आचार्य मतलब के आचार्य गौतम न्याय शास्त्रों को बहुत गाली दिया है शंकराचार्य ने लेकिन जहां कहा एक अच्छा पॉइंट होता है, तो स्वीकार है। अच्छा वो स्वीकार करता है नोल रहे हमारे वेदांत शास्त्र में भी इसलिए बोल रहा हूं ना अच्छा। उनका अलग होता है इनका अलग होता है ये तो बार अच्छा। ये क्रम जो बोला है वो तो ठीक है वहां पर हरेक पद का अर्थ अलग होता है है ना हो हरेक पद का नहीं कुछ पदों का अलग होता है देखो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान है ना इसमें ओ आगे वाला नष्ट हो गया तो पीछे वाला नष्ट हो जाता है देखो कैसा जन्म ही नहीं रहा तो दुख कैसा आता है जी जन्म ही रहा दुख नहीं है बाद में प्रवृति नहीं तो जन्म नहीं है क्यों प्रवृत्ति से कर्म करता है कर्म कर्मफल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा प्रवृत्ति ही नहीं तो प्रवृत्ति कैसे आता है दोष से आता है क्या दोष है राग द्वेश इत्यादि से आता है इसलिए प्रवृत्ति हटा गया वो बाद में जन्म नहीं रहेगा दोष को हटा गया प्रवृत्ति नहीं रहेगा और राग दोष को आ रहा है मिथ्या ज्ञान से आ रहा है है ना अभी मिठ्या जान क्या है वही है मैं आ, मैं शरीर हूं ऐसा सोच रहा हूं मैं वास्तव में मैं याद ना हूं लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं शरीर हूं ऐसा इसलिए ये हट गया सब कुछ एक साथ नष्ट हो जाता है ना अभी देखो हम कैसा करता है दुख हटाने के लिए ही हम ओ कोई और जम नहीं चाहिए ऐसा आप नहीं बोलेंगे दुख अभी दुख हो रहा है वे दुख हो रहा है उसको बचाओ मैं ऐसा करूंगा इधर करूंगा उधर करूंगा ऐसा ऐसा बोलता है और आखिर में क्या बोलते है कम से कम अगले चंद में ठीक रहना रहा ऐसा बोलता है ना इसलिए हमेशा दुख में ही रहता रहता है ऐसा इसलिए फर्ग हो जाता है ओ यहां पर ये मिथ्या ज्ञान का नाश जो है वो ब्रह्म आत्मा दोनों एक है वो ज्ञान से ही होता है उनका मिथ्या ज्ञान का डेफिनेट आरोप हो सकता है वो नहीं दो लेकिन यहां पर मिथ्या ज्ञान क्या है वो ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है वो जब तक नहीं है तब तक ऐसा होते रहेगा इसलिए देखो क्या क्या हो जाता है ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होती ही सब कुछ एक साथ नष्ट होता है देखो एक फूल को निकाल दिया नहीं तो फल को निकाल दिया क्या बाद में रुक जाता है फिर एक बार आता ही रहता है है ना देखो तो मैं शाखा को निकाल दिया तब तो क्या है वो शाखा आने के बाद ये आना है, है ना ओ फल फूल फूल फल सब कुछ आता है मैं ओ शाखा में न पर काटा तब तो कहता है वहां पर फिर एक बार अंकुर आना है शाखा होना है बाद में आना है मैं मूल को हटा दिया इस प्रकार ओ पूरा पूरा संसार चक्र जो है उसका मूल क्या है मिथ्या ज्ञान ही है इसलिए मिथ्या ज्ञान को हटाना ही उद्देश्य है और मिथ्याज्ञान का हटान तो ज्ञान क्या है पूछा ब्रमात्मक ज्ञान ठीक है अब अन्य देखो न चेद्त्मक्रूप यथ अन वै मनोनंताश्वे देवा इति तेन्ोकंेती नध्यासूप यहा मनो ब्रेपाता मनः आदि मन आदिषुष्ट विशिष्ट क्रिया निमित्त वाव नापि नज्यापेक्ष कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम देखो अभी अलग अलग प्रकार के कर्म को बोल है यहाँ पर शारीरिक भी है यहाँ पर और मानसिक भी है मानसिक रूप पहले जो दो तीन बोला वो सब कुछ मानसिक है आखिर का आज जावेक्षणादी वो शारीरिक भी है है ना अभी इसमें तात्पर्य क्या होता है समझो यहाँ पर ये यह उपासना जो है ना ऐसा भी नहीं है अभी उपासना में और एक प्रकार को ले रहे हैं और एक प्रकार को ले रहे हैं और बाद में आपने पूछा ना वो श्रोत व्योस्त वो भी उपासना है ना उसका खंडन बाद में होगा अभी और होता है ना अभी देखो उपासना में क्या है संपद रूप उपासना एक है जिसको बोलता है संपद रूप है ना ये क्या है नजर संपद रूपम ये संपद रूप जैसा नहीं है ये उपासना जैसा नहीं है संपद रूप उपासना क्या है पूछा देखो दुषं से शुरू करेंगे यथा अनंतम वही मनो अनंता विश्व देवाहा ना ये मन जो है अनंत है क्या क्या होता है क्या क्या होता है वो सारा ब्रह्मांड को लेके आ रहा था है ना ये अभी विश्व देव जो है वो भी अनंत है इसलिए वो क्या करता है मन को रखकर आप विश्व देव है विश्व देव है विश्व देव है ऐसा बोलता है ऐसा ही बोलकर उपासना करते रहा इस उपासना में बहुत नियम वगैरह रहता है बहुत नियम रहता है ये भूल जाओ ऐसा उपासना करने वाला कोई नहीं है वो सिर्फ बुक में पढ़ते हैं, है ना? बहुत, बहुत बहुत बहुत बहुत कठिन है एक में इतना दोष हो गया तो फिर एक बार को से शुरू करना पड़ता ऐसा हो है न इसलिए ये मन को ही ओ अनंत विश्व देवता है ऐसा उपासना करते रहा क्या होता है अनंत में वो कंजयती अनंतों का प्राप्त प्राप्त करता है ये ना ये संपद रूप यहां पर क्या है ये छोटे वाला को बड़े वाला में देख रहा है उपासना करता है है ना यहां पर विश्व देवता बहुत बड़े हैं ना ये मन हमारा इधर है छोटा सा है ओ आप ओ विश्व देवता है ऐसा उपासना ये संपद ग्रुप है अल्प वस्तु वहां पर कुछ ना कुछ सादृश्य रहता है सादृश क्या है ये भी बड़ा है वो भी बड़ा है ऐसा एक अर्थ में बड़ा है और दूसरा अर्थ में वो बड़ा है लेकिन सादृश्य तो थोड़ा है वो ओ वो अध्यास में हर एक समय में आता है सादृश्य बिना सादृश्य नहीं हो सकता इसके बारे में अध्यास बारे में मैं बोला हूं इसके बारे में इस संपद रूप के ना बाद में अध्यास रूप वाला स्पष्ट बोला है। ना अध्यास रूप है ना अध्यास लोगों को जन्म ऐसा है तो जो उपासना का उसको मतलब संपत्ति रूप है कि नहीं। नहीं उपासना ही संपत्ति उपासना संपत्ति रूप है मतलब वो अल्प को बड़े वाला में देखना आ, अल्प में बड़े वालों को देखना अल्प में बड़े वालों को देखना आप विषय देवता है ऐसा सोचकर बैठना वही उपासना है उपासना की तरह हो गया स्वामी जी अभी आता है वो है ना नध्यास रूपम क्या है यथा मनो ब्रह्मे सीता आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश मन आदित्याद्रह्म दृष्टि देखो मन मन को ब्रह्मे को ब्रह्म ऐसा बोलना ये भी अध्यासी है है ना यहां पर क्या है मनोब्रह्मासिता बोलते समय है। मन को ही ब्रह्म ऐसा रख रहा है लेकिन यहां पर क्या है ब्रह्म को नहीं जानता है वो जानता है मन को है ना लेकिन ब्रह्म के बारे में इतना जानता है कि ब्रह्म बहुत बड़े है बहुत सबसे बड़े है इतना ही जानता है है ना इसलिए ओ जैसा दृष्टांत है ना आप मिनिस्टर को देखना है तो वो आप परमिशन लेंगे कुछ बहुत कुछ हो सकता है लेकिन वहां पंद्रह डाली वाला जो है देखो जी आपसे बड़ा कोई नहीं है आप मुझे छोड़ा तो अभी काम हो सकता है नहीं तो नहीं है है ना वो क्या करेगा ऐसा बोला तो वो कुछ हो जाता है वो परमिशन देता है अभी फ्री है मैं देखा ऐसा बोलेगा उसी प्रकार इधर भी वो छोटे वस्तुओं को बहुत बड़े ऐसा भूलकर उपासना करना सूर्य को आप ब्रह्म है ऐसा उपासना करना हुँ? सूर्य क्या है एक कार्य है ब्रह्म का ब्रह्म कारण है उसी प्रकार मन कार्य है ब्रह्म कार्य है कार छोटा है आता जाता है लेकिन कारण हमेशा है बहुत बड़ा है तो भी वो तो आप ही है ऐसा आप करते रहा उसको तो बोलते है अध्यास रूपा लेकिन आप जो पढ़ा है अध्यास उसमें क्या है शुक्ति नहीं जानता है शुक्ति का अस्तित्व जानता है इतना ही है जैसा ब्रह्म को जानता है लेकिन वो जब अध्यास करता है तब रजत ऐसा ही रखा है शुक्ति के बारे में नहीं जानते शायद रजत था ऐसा रखा है इधर ऐसा नहीं है वो सूर्य को ब्रह्मा ऐसा उपासना करते समय ये सूर्य है ब्रह्म ही नहीं है लेकिन ब्रह्मा ही है ऐसा बोलता मतलब ब्रह्म को भी रखकर वो सूर्य को भी न छोड़कर बोल रहा है अभी वहां पर क्या है वो ज्ञान आते उसको छोड़ देता है रजत को छोड़ देता है श्री को पढ़ता है यहां पर ऐसा नहीं दोनों को रखता है अध्यास में मालूम हो गया ना उपासना में जो अध्यास होता है वो तो इस प्रकार होता है इस नहीं, बड़ा नहीं इसको, इसको बुद्धि अतस्मिन तो बुद्धि है ना अध्यास बुद्धि को ऐसा रखता है अध्यारोपण नहीं अध्यारोप देखो कभी कभी अध्यास कभी अध्यारोप बोला है लेकिन ओ शास्त्र में अध्यारोप को अध्यास अध्यार नहीं बोलता है अध्यास को अध्यारोप बोलता है बहुत बार स्वामी वैसे भी उस दिन जो अध्यारोप के बाद फिर अपवाद भी करना पड़ेगा लेकिन आदित्य में ब्रह्म दृष्टि का शास्त्र है कहीं भी अपवाद नहीं किया शंकराचार्य जी ने ये उपासना के प्रसंग में कहा है शुद्ध भाष्य में देखा था हमने की अगर हम इसको अध्यारोप कहेंगे तो वैसे हमें इसको अपवाद भी कहीं मानना पड़ेगा लेकिन ब्रह्म दृष्टि दोनों को और कराएगा अपवाद करने को कुछ चाहिए नहीं देखो दोनों जानता है अभी वो शक्ति को जानते उसको रजत को छोड़ देता है यहाँ पर शुद्ध को भी रखा है रजत को भी रखा है ना कोई बात है इस प्रकार अध्यास जो हमने पढ़ा पहले वो तो है एक तो से ठीक है इसलिए बोला हो ना अध्यास ऐसा पद है मतलब अध्यास को क्यों बोला है वो सूर्य ही ब्रह्म नहीं है ब्रह्म बहुत बड़ा है सूर्य से ठीक है ना ये हम जानते हैं नहीं जानते है, ऐसा भी नहीं है ऐसे होने पर भी उपासना के लिए शास्त्री ऐसा कर्म देता है मैंने अभी दाली वाला के बारे में बोला न उसी प्रकार उपासना किया वो सूर्य इससे संतुष्ट होता है वो मुझे आगे लेके जाता है ब्रह्मदर्शन के लिए मुझे मदद होता है यही बच्चा रहा था कि वो अध्यास तो ब्रह्मदर्शन में बागा है और ये अध्यास तो नहीं है ठीक है सारा है ठीक तो है तो अध्याशी कहा गया, गया है क्या मूल जो वाक्य है उनमें अध्याय शब्द ही आया है इसके ब्रह्म दृष्टि के लिए अध्याय शब्द आया आ, है क्या? हाँ ठीक है अध्याय शब्द आया है लेकिन शुक्ति में जो अध्यास है यहाँ पर जो अध्यास है फर्क दिखा रहा हूँ यहाँ पर जान बुझ कर अध्यास कर रहा है यहाँ पे तत्बुद्धि नहीं है नृष्टि अध्यास है ना ये कैसे तो है ना नहीं अरे बुद्धि रखो ऐसा बोल रहा है ना जी आकस्मिक तदबुद्धि मतलब क्या है वो नहीं है लेकिन इसे बोला तो नहीं है उसमें आकस्मिक तदबुद्धि तो होने पर भी वो बाद में हट जाता है या नहीं ऐसा नहीं हो रहा है उसको ही रखो ऐसा बोल रहा है ठीक है युजा मना आदित्य ब्रह्म दृष्टि अध्यक्ष ष्ट क्रिय योग निमित्त वायुर्वाव संसर्ग प्राणो वाव संसर्गत ये संवर्ग देखो संपद रूप अध्यास रूप और संवर्ग रूप तीन बल ए संवर्ग क्या है जान लो अभी देखो प्राणो वाव संसर्ग संवर्ग बोल रहा मतलब क्या है देखो जब हम सोते हैं गहरी नींद में ये सब कुछ कुछ भी नहीं है करना वगैरह लेकिन प्राण तो है समझ आ गया इसलिए सुरक्षित काल में क्या हो रहा है वो सारे कर्मेन्द्र ज्ञान इंद्रिय सब कुछ प्राण में बैठा है ऐसा बोलता है मतलब प्राण सब कुछ खींच कर उधर रखा है मतलब उसको अपने में लय करके रखा है है ना इसलिए प्राण बहुत बड़ा है देखो सब कुछ लय करके रखा है इसलिए कितना बड़ा ओ बाद में जब चाहता है तो छोड़ रहा है, है ना इसलिए वो वो प्राण ही बहुत बड़ा है प्राण की उपासना करना समझ रहे हैं? उसी प्रकार वो वायु संघ आर वायु क्या है देखो लय काल में क्या होता है अभी ये पृथ्वी जल में प्रलय होता है वो जल अग्नि में होता है अग्नि वायु में चलाता है वायु अमूर्त है मूर्ति नहीं है उसको इसलिए सारे मूर्ति रूप जो है वह तो सब कुछ उसमें ऐसा घुस जाता है इसलिए वायु बहुत बड़ा है इस प्रकार वायु को उपासना करना संवर्ग से क्या रूपये संवर्ग मैंने बोला ना उसमें अंदर लय करके रखना आकाश कोई बोल देते वाई तो रखा आकाश तक नहीं ले गए देखो वायु को उपासना बोल रहा है जी अच्छा प्राण प्राण से कनेक्ट कर करता है वहाँ पर अलग अलग उपासना हजार हजार है ऐसा है ना एक का फल भी अलग अलग है वायु जी आकाश में ही हो जाता है अरे ठीक है बाबा यहाँ पर उपासना के रखा है हाँ अब देखो जी पिताजी को श्राद्ध करता है क्या पिताजी उसके पिताजी वो उसको छोड़ो करो ऐसा ऐसा नहीं है इसको जितना वो भी एक है वो भी एक है वो भी एक है इसे करो समझ ना इससे बड़ा है इसमें उसको पूछा नहीं करना ऐसा नहीं है इसे बड़ा हो सकता है अभी मैं इसको कर रहा हूँ बाद में जाए देखेंगे ऐसे बोला सम्वर्ग विद्या हो गई ना ओ, ओ समर्ग रोपो ऐसा बाद में क्या है ना भी आज्ञावेक्षणा कर्मो संस्कार रूपम आज्ञावेक्षण मतलब क्या है हवन होता है ना हवन मतलब यज्ञ में होता है उस समय वो बर्तन में वो गिरा करके घी को रखा है वो पत्नी आनी आती है आके उसको देखना है सिर्फ देखना हो गया देखने से ही उसमें एक संस्कार पैदा होता है शास्त्र विधि है है ना और बाद में उसका उपयोग हवन में होता है, समझ में आया इस प्रकार आज आवेक्षणादि कर्मवत् आज को धीखो देखना प्रकार कर्मांग संस्कार रूपम कर्मांग और कुछ बड़ा कर्म है उसमें एक अंग है है ना अंग रूप में करना है वो भी नहीं हो सकता अभी क्या वो संपद रूपा, अध्यास रूपा, रूप में संवर्ग को बोला उपास में संस्कार रूप में बोला चार बोलो अभी बाद में देखो बोलता है संपदादि रूपे ही बोलो संपदा विज्ञाने अभ्यपगम्यमाने अहम् ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्मा विज्ञपगम्यने अयमा ब्रह्म वस्तु प्रतिपादन पर समन्वय पीढ्येता अभी देखो ये चारों ले लो चारों में दोष एक ही प्रकार का होता है क्या दोस्त देखो संपदादि रूपे संपदादि मतलब ओ संपद रूप भी आ गया अध्यास रूप भी आ गया संवर्ग समर भी आ गया संस्कार रूप आ गया संपदाद रूपे से इनमें क्या है ब्र्मात्मक विज्ञाने तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि एमात्मा ब्रह्मास्में अयमात्मादीना वाक्या ब्रह्मात्मक विज्ञान में इन में क्या है तत्वसी वही है मैं वही आप बोल रहे आप वही है अयम ब्रह्मात्मी अयमात्मा ब्रह्मा यह आत्मा जो है ब्रह्म है मतलब ब्रह्मात्मे क्ञान है है यहां पर यहाँ पर क्या है ब्रह्मात्म एकज्ञान है यहां पर लेकिन वहां पर क्या है अपने को अलग रखा है वहां भी अलग अलग रखा है वहां पर मनस विश्व देवा दोनों अलग है मैं उपासक हूं है ना और वहां पर भी अभ्यास रूप में भी मन ब्रह्म अलग रख रहा हूं और वो आदित्य में जाओ उसमें भी वही है है ना समर्ग विद्या में भी वही है इसका तो मतलब ये चारों में क्या है उधर भी नारात्व तो है इधर भी नारात्व तो है I mean, आई ये, ये तीनों पूरा पूरा अलग है पूरा पूरा अलग है। लेकिन ब्रह्मात्म जम में क्या है अरे एक ही है सो हो जा हो रहा है समझ में गए आपको इसलिए क्या होता है नाम वाक्यानाम ब्रह्मात्मिक वस्तु प्रतिपादन पर हा ये वाक्य जैसा है कैसा है जी ओ हरेक वाक्य तत्वसी अमात्मा ब्रह्म हम ब्रह्मी इसमें ब्रह्म आत्म एक प्रतिपादन पर रहा क्या प्रतिपादन कर रहे हैं दोनों एक है दोनों एक है दोनों एक है सब बोल रहे हैं वहां पर सब कुछ अलग है अलग है आप ऐसा दृष्टि रखो ऐसा बोल रहे है न इसलिए पदसमन में पीठ यह मतलब आए वहां पर पद जो है वह समन्वय नहीं हो सकता है आप इसको उपासना जैसा ओ क्रियांग कर्मांग क्रिया ऐसा कुछ ना कुछ कहा वहां पर पद समन्वय नहीं होता है तो आत्मा और ब्रह्म दो, दो पद ऐसा नहीं नहीं ब्रह्मात्म एक यहां पर एकत्व को प्रतिपादन करना है आखिर में एक ज्ञान क्या है एकत्व ठीक है वहाँ पर उपासना करते समय भी बाद में भी अलग अलग है यानी तत्व और तम एक है आ, ये ब्रह्म और आत्मा एक है उधर उधर क्या है उपासक उपासक है उपास्य और उपास्य में भी और दुष्टांत को और कुछ रखा है यहाँ पर पद, पद में मतलब आत्मा और वो ये दोनों एक हैं, ये दोनों पदों का समन्वय हुआ ऐसा मतलब हाँ ये यहाँ पर तत्व इसमें पद समन्वय हो गया ये है ना वहां पर मा, ऐसा समन्वय नहीं हो रहा है पास्ट पास्ट भी रहता है। उतना ही नहीं उसमें भी फर्क है ना वहां पर मन बोला ब्रह्म बोला आदित्य बोला ब्रह्म बोला ठीक है ना अभी यहाँ पर मन बोला विश्व देवता बोला जो प्रतीक को जो रखा है जो वस्तु जो है है ना उनमें भी अंतर है यहाँ पर उपासना करने वाला भी अलग है सब कुछ अलग है लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक है एक है एक है, बोल रहा है इसलिए समन्वय नहीं हो रहा है उपासना के क्रियांग उपासना में तीन चार बोला है ये चार में भी ऐसा भेद है यहाँ पर भेद बिल्कुल नहीं है इसलिए समन्वय नहीं होता हुआ उपासना में क्या होगा क्या वो इसके साथ मिलेगा नहीं वो वहाँ पर भी क्या होता है बाद में देखेंगे वहाँ पर नजदीक को लेके जाता है बाद में कर्म मुक्ति के रास्ता बनता है बाद में देखो भिज्यते हृदय ग्रंथी छिद्यंते दिद्य। सर्व संशया नीति चयीन इति चैम आदिनी अविद्या अविद्यावृति फलश्रवण और क्या है भिद्य दे हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वस है नत्म तत्व को जानने के बाद क्या होता है वो हृदय ग्रंथि बाद में कुछ कुछ नहीं है पूरा पूरा हो गया और ओ छिध्यन्ते सर्व ना? ओ अच्छा है ना? ओ, है ना, ना? ना? इसलिए यहाँ पर ऐसा फल है यहां पर अविद्या निवृत्ति फल श्रवणा अविद्यावृत्ति हो रही है वहां पर क्या है अविद्या बना रखा है नाना तो को दिखा रहा है उसको रखकर ही बोल रहा है उपर उद्धरन क्या हो रहा पर ओ भलो श्रवाणी उपर उधरन विरुद्ध हो जाता है विरुद्ध हो जाता है है ना नम्य देखो ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद इति इति चयी तद्भापत्तिवचना क्या उपपद्येर तीसरा बोल रहे ब्रह्मवेद ब्रह्म ऐसा है वो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है यहां पर क्या है तदभावापत्ति वचना ने तदभावापत्ति उसका भाव भी पालिया वो ही वो बन गया समझ रहे रहा है ब्रह्म और यहां पर उपासक स्थान में जो है जीव यहां पर तद्भावापत्ति वो ही बन गया वहां पर ऐसा नहीं है बाद में और अनंत रोक हो जाएगा और कुछ होगा और कुछ होगा लेकिन फर्क तो रहता ही है अंतर तो रहता ही है इसलिए तदभावापत्ति वचना ने संपदादि पक्षे संपदादी संपदादी मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पर चार बोला है ना कुछ भी हो। वहां पर सामंजस्य न उपद्य यह समझ में नहीं होता है क्या समझा इसलिए तस्मात् न संपदाद रूपम ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान वो संपदाद रूप नहीं है ब्रह्मात्मकत्वज्ञान जो है जो उपासना करता है उस, वो, उसको क्रमुक्ति ही मिलती है सद्यु मुक्ति भी मिल सकती है नहीं जी मिलता नहीं है उसी को बोल रहा है इधर सद्यो मुक्ति तो नहीं है तो फिर उपासना स्वामी वो फिर अगर उपासना में किसी को लगा दिया तो उसको सद्योमुक्ति से तो वंचित कर दिया फिर वंचित कर दिया मतलब क्या जी ऐसा देखा तो अच्छा कमाओ दान करो ऐसा बोलता है आप को वंचित किया या नहीं किया नहीं तो ऐसा नहीं जी वंचित किया मतलब क्या होता है आप चाहते हैं तो भी वो मत करो इधर जी का ये करो ऐसा वंचित होता है ऐसा नहीं था जो उसको नहीं कर सकते उसको बोल रहा है जो ब्रह्म विद्या को अर् नहीं है उसको बोल रहा है ऐसा करो वैसा करो और अच्छा और सद्यो मुक्ति का अधिकारी कौन है जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है मतलब तो शर्त संपत्ति ठीक है ठीक है इसलिए जो साधन संपत्ति के साथ रह रहा है जो ब्रह्म विद्या के अधिकार है अधिकारी है उसको उपासना करो ऐसा नहीं बोलेगा और ऐसे में तो उपासना करके वो अधिकारी बन भी सकता है ये भी हो सकता है, है। वो निष्काम से किया इसलिए बोला आ, ना ये ब्राह्मणा विदुषंती ये ज्ञान दान तबाशिकेना हमने कहा इसका मतलब क्या है वहाँ भी वो उपासना जो कुछ है उसको अनुष्काम से करते रहा इसका मतलब क्या है अभी उसको दिल में है मैं इधर आ जाना ऐसा है अच्छा अच्छा निष्काम से करेगा तो सद्य मुक्ति जाएगा और सकाम करेगा तो बहुत लॉन्ग जो आ, कभी उसके लिए क्रम मुक्ति भी, भी नहीं होना है ओ, बहुत उपासना में फिर एक बार वापस आता है तो है यार वहां पर भी ब्रह्म जाने पर भी वापस आ सकते हैं ब्रह्मलोक को भी जो जाता है वो सकाम से किया उधर वो ब्रह्मा जब तक है तब तक रहकर वापस आएगा इसलिए निष्काम से किया तब वो बाद में उसका अधिकार प्राप्त करता मतलब वो पर साधारण सम्पत्त पूरा पूरा मुमुखा प्रबल हो जाता है हमने जो बारवा ब्राह्मणा विधि की बोला उसमें तो यज्ञ करना और विविधि जो भी होगा उसमें क्या मतलब क्या चाहिए मतलब यज्ञा विधि शक्ति मतलब क्या है इच्छा करते हैं यज्ञ दान तपस्या इत्यादि से ब्रह्म को जानना चाहते हैं जानना चाहते हैं मतलब क्या है ये निष्काम कर्म से योग्यता प्राप्त होती है बाद में समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं वो जब तक पाप है तब तक वो समझ में नहीं आएगा ये पाप हटाने के लिए ही ये सब कुछ है पाप को हटाना अहंकार को पूरा पूरा नाश कर लेना ये इसलिए यहां पर वे भी क्या रखा है साधना करने वालों को संन्यास बोलता है बाद में भिक्षा बोलता है बोलता है नहीं देखो ब्रह्मचारी को भी रखा है क्योंकि वो जब तक वो ब्रह्मचारी में वो अहंकार पूरा पूरा नाश नहीं होता है तब तक तो वित्तीय ठीक तरह से नहीं आएगा कुछ भी हो है कुछ होक्वलान तब नहीं हो सकते इक्वल नहीं है जी इक्वल नहीं है देखो नहीं। वो करने से ही आएगा क्योंकि न कर्मणा मनारंभान पुरुषोश्न थे वो भी बोला है न जो सन्नीस इच्छते ऐसे भी बोला है इसलिए ओम समाज आना ही है इसलिए अथातो तो ब्रह्म जिज्ञास में अथ को क्यों बोला, क्या बोला इसी को बोला होना को पढ़ने के लिए नहीं जी परवा नहीं छोड़ो लेकिन अवगत पर्यत ज्ञान जो बताया है उसके लिए साधन संपत्ति अत्यंत अगत्य है है ना वो वो पाने के लिए यज्ञ नाश कह सब कुछ होता है स्पष्ट हो गया ना आपको सभी ये ये पे दाने वाली कोटेशन की है ये? ने ओ ने, नहीं में आता है ये जो अश्वत वाली वा ब्रह्मसूत्र है उसमें ये वचन है है ठीक ना अश्वत्थ वालन अश्वत्थ ये वचन को करके ठीक हो गया इसका मतलब तात्पर्य क्या हो गया अभी देखो संपद रूपा, अध्यास रूपा, संवर्ग रूप और आखिर में एक संस्कार रूप चार प्रकार बड़ है ना? नो तो आखिर बढ़ो कर्मा एक उपासना उपासना जैसा ही है देखना उतना ही है। ये सब में उपासना ही है उपासना में क्या है ओ द्वैत आखिर तक है पहले से आखिर तक है पहले से मतलब क्या है वो कुछ न कुछ फल के लिए होता है वो जब फल मिलने के बाद भी फर्क रखकर ये हो रहा है मिलने वाला फल है है ना इसलिए यहां पर ब्रह्मात्मे कत्व ऐसा नहीं है मिलने वाला नहीं है अभी मिला है लेकिन मैं नहीं जानता अच्छा अभी मेरे साथ में ही है है ना स्वख्ठावरण को बोलता है स्वखंठावरण क्या है ये का आम आदमी है वो शादी हो गया शादी होती और पत्नी के ऊपर बहुत प्रेम है लेकिन बहुत आम आदमी है बहुत मुश्किल से परेशानी से वो करके ओवर टाइम करके यहां पर टाइपिंग क्या हो कहीं क्या सब तो करके दो साल के बाद वो ये अच्छा सोने का माला लेके आया डाल दिया बहुत खुश हो गया बहुत प्रेम है हर बाद में वो नया नया है दो तीन दिन देखो मैं आप कल सुबह जल्दी जाना है ओ, अरे क्या हो गया जल्द जल्दी जाए जल स्नान करके आ गई बाद में करके भेज दिया भेजने के बाद धीरे धीरे वहां पर दर्पण के सामने खड़ी होगी देखने अभी रू <laughs> माला कहा है माला। <laughs> बाद में ढूंढने को शुरू किया उधर गया मैं आपका घर रहता ना क्या क्या क्या कुछ नहीं कुछ है क्या नहीं था क्या हो गया बोलो माला अभी नहीं हमारा घर जो मैं आता रहा वो वो अंदर भी नहीं आया बाहर निकले क्या नाला बिगड़ गया माँ देख रहा है वो खाना नहीं क्या कुछ नहीं क्या बाद में रो रही है रो रही है रो रही है आंख लाल हो गया बाद में शाम को आती है हे ऐसा आया देख रहा है क्या हो गया बोलो <laughs> क्या बोलो क्या तो वो लकड़ी लेके मार मारहा था खूब मारा, मारा। क्या है? ऐसा ही रहता था ऐसा खूब पीटा बहुत दर्द हो गया थोड़ा कुछ नहीं चाहिए खा दे जा बोला तो सो गया बाद में अगले दिन और रो रही है इधर, और जा नहीं कुछ नहीं जा रहा हूं जाओ मैं होटल में जाऊंगा तो। ऐसा चला गया बहुत दुखी है जितना भी दुख होने दो बाद में तो स्नान करना चालू करना है वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं तब तो उधरी है बाद में सब कहते देखो जी ऐसा ऐसा हो गया में मुझे ओ बिना कारण ही सामिया तुमने तो बोला जो मेरा मैं क्या करूं है ना अभी क्या है अज्ञान ही दुख का कारण है कुछ भी जहां कहां भी देखो मूल कारण अज्ञानी होता है ना यहां पर ब्रह्मात्मा युक्त तो ज्ञान में क्या है ये सब कुछ है ही अभी ठीक है लेकिन मैं नहीं जानता हूं है ना इसलिए बोलो अतः न पुरुष व्यापार पुषव्यापारतंत्र ब्रह्म विद्या कि प्रमाण विषय वस्तु वस्तु ज्ञान वस्तुवत्स्तुतंत्र ब्रह्मणा अभी दिखा रहा है जोर से दिखा, दिखा रहा है देखो कार्य का अनुप्रवेश इधर नहीं हो सकता मतलब ब्रह्मात्मा एक ज्ञान में वो किसी न किसी प्रकार से कार्य कर्म को जुड़ाना कर्म से जुड़ाना वो मानसिक हो शारीरिक कोई कुछ भी हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता समझ में आ रहा है, है? अनुप्रवेश मतलब कार्य घुस जाना इसके अंदर कार्य घुस जाना वही अनुप्रवेश होता है अनुप्रवेश मतलब क्या है वो बोलते हैं बाद में ओ जाना बाद में कुछ कार्य किया कुछ ना, कुछ ना कुछ हो गया अनुप्रवेश मतलब वो होने के बाद हो रहा है नुप्रवेश प्रवेश, अतः न व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या वो कर्म जो है उपासना जो है वो पुरुष व्यापार तंत्र है मैं कर सकता हूं छोड़ सकता हूं और एक प्रकार से कर सकता हूं पुरुष व्यापार तंत्र है दट इज इट इज सब्जेक्टिव समझ रहे ना लेकिन ब्रह्म विद्या ऐसा नहीं है वो क्या है किंतरी प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयवत विषय भुष्य वस्तु ज्ञानवत वस्तुतंत्र देखो जी उसी को बोला है पहले भी बोला है उसी को बोला है क्या है मैं कुर्सी है उधर देखा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा मतलब क्या है मेरा पुरुष पुरुषतंत्र क्या है इधर वो जैसा है वैसा समझा दैट इज ज्ञान में क्या है ज्ञान इ डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट सो इट ऑब्जेक्टिव उपासना में कर्म में क्या है इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्टिव है समझा नहीं समझा यानी एक तो जो देखता है उस पर डिपेंडेंट है दूसरा जो है जो है जिसको देखता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है फिर एक बार बोला एक तो जो देखता है उसपे डिपेंडेंट है सर ठीक बोल रहा जो दूसरा है वो जो देख रहा है जिस चीज को देख रहा है उसपे डिपेंडेंट है चीज के ज्ञान पे चीज क्या है उसमें मैं मैं नहीं समझ पा रहा क्योंकि उपासना में क्या है वहाँ पर क्रिया क्रिया कर है, कर, है जो कर रहा है उस पे डिपेंडेंट है हाँ? यहाँ पे जो चीज को देख रहा है उस चीज की ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है मतलब क्या है कर्म करने वाला मैं कर्ता मैं हूँ कैसा कर उपासक मई हूँ करता मई हूँ उपासक मैं हूं, हूं, हूं। इसलिए मैं उपासना कर सकता हूँ छोड़ सकता हूँ और थे। अन्य और किसी प्रकार से कर सकता हूँ कर्म भी ऐसा ही है मैं अलग तरह से नहीं हाँ नहीं समझ सकता स्वामी जो साइंस ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है साइंसिवजेक्टिव देखो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नहीं नहीं देखो देखो नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं। चाहिए। वहाँ पर गहराई है इसमें ये स्पियर में ऑब्जेक्टिव है लेकिन वो थोड़ा उसका विश्लेषण करते करते करते वो क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है ऐसा होता है क्योंकि तो जिस ढंग से देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसलिए सर्ट एंडल में सब बोला तो ना मैं क्योंकि अब वो कहने लगे स्वामी जी की द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिस्टर्बेंस डालता है ऑब्जर्व पे इट एफेक्ट ना वो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है इसलिए वहां पर क्या है वो सब्जेक्टिव हो रहा है वो इसलिए सब्जेक्टिव एस्पेक्ट भी आ गया ऐसा बोल रहे हैं ना वहां पर सब्जेक्ट का मतलब क्या है देखो सब्जेक्ट का मतलब वहां पर आत्मा नहीं है समझ ना आत्मा।, आत्मा नहीं है वहां पर बुद्धि को रखकर ही सब्जेक्ट बोल रहे है ना लेकिन इसलिए उसको सब्जेक्टिव रखा वहां पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव थोड़ा मिक्स हो रहा है लेकिन एकदम आत्मा सब्जेक्ट ऐसा आपने ले लिया अविध्या को छोड़कर तब संबंध ही नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होना है है ना स्वामी बट आपने अभी जब बोला तब वो अविद्या को छोड़कर जो बोला क्योंकि नहीं अविद्या एक भाग नहीं लेता है इसलिए मैं जीवत को मैं बचा के बोल रहा हूं इसलिए मैंने बोला है ना अविद्या एक्शन में पार्ट नहीं लेता है समझ ना न देखेंगे अभी इसका मतलब क्या है अभी यहां पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वो जैसा वैसा ही समझना वस्तुतंत्र है अभी देखो बहुत टिकलिश प्रश्न उठाते हैं समझो ब्रह्मण त्ञान से चयाचित युक्त शक्यः कार्या कल ऐसे ब्रह्म के ज्ञान जो है ज्ञान जो है उसमें किसी से भी वो कार्या की कल्पना करना असाध्य है नहीं हो सकता बाद में पड़ो छोड़ा बीच में प्रश्न पूछता है न विधिक्रिया कर्म न कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मण कार्यानु विधिक्रिया कर्म है ना विधिक्रियाकर्मत्व ना मतलब क्या है मैं उसको जानना है ऐसा है ना मैं ब्रह्म को जानना है ऐसा है या नहीं इसलिए जानना एक क्रिया हो गया फॉलो <laughs> फॉलोइंग जानना एक क्रिया हो गया ना इसलिए ब्रह्म को जानना विधि क्रिया कर्मत्व कार्य अनुप्रवेश ब्रह्मना ब्रह्म में कार्य अनुप्रवेश कर लिया कैसा जानना उसको जानना इसलिए कर्म बन गया मैं उसको जानना है जानने क्रिया के लिए कर्म क्या है ब्रह्म है ब्रह्म को जानना है तो ना इसको कर्म बोलता है ना जिसको प्राप्त जो जो प्राप्त होना है उसको कर्म बोल रहा है इसके बारे में मैं बोला हूं है ना? अभी विधिक क्रिया कर्म तारी अनुप्रवेश ब्रह्मणा समझने का कार्य है ना कार्य ही है विधिक समझने की क्रिया उसका कर्म ब्रह्म है ऐसा हो जाता है ना पूछा ना ऐसा नहीं होता है ऐसा भी नहीं होता न चिक्रियाकर्म कार्याो ब्रह्म कैसा देखो अन्दे तद्दीतता तथो बोलो अविदिता दधि कर्मत्व कर्मत तो तो सर्वं विक्रियाकर्मत्तिषेधा कनेदम विजाति कन् विजानीयाहा पर आदेश तद्दीता ब्रह्म क्या है बुझा क्या है देखो जो जानते हैं उससे भी अलग है जो नहीं जानते हैं उससे भी अलग है अन्य रे मतलब अथवा अवदिता थी समय रहे है ना वो जो जान लिया उससे भी अलग है जो नहीं जान लिया उससे भी अलग है, भी अलग है ना इसलिए विधि क्रिया में कैसा आ गया प्रवेश हो गया स्वामी जी ये सब तो ठीक रहता है जब ब्रह्म ज्ञान के बाद की बात हो रही माँ यहाँ पर यहाँ पर वाक्य क्या है ब्रह्मणा ब्रह्म की ब्रह्म के बारे में बोल रहा है तो ज्ञान सिया अच्छा बोला है इसलिए ब्रह्म हो, ब्रह्म उसके जानने में हो आप क्रिया को बोल रहे हैं क्रिया कैसे हो सकता है क्यों मैं इसको जान लिया ऐसा बोला तब क्रिया प्रवेश हो गया शायद मैं नहीं जाना ऐसा बोला तभी एक प्रकार से क्रिया प्रवेश नहीं क्रिया कोशिश किया नहीं हो सका एक प्रकार से क्रिया भी है ब्रह्म दोनों से अलग है दोनों से अलग है देखिए स्वामी जी यही कह रहे ब्रह्म के बारे में सब ठीक है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही अब हम बोल रहा है। वो रहे हैं क्रिया के अलग है का तो वो क्रिया क्या तो नहीं है माँ मा, इसलिए जानने के जानने का एक क्रिया है नहीं जाना उस तो क्रिया में मैं आसाफल लू तो ब्रह्म माँ है सुनो थोड़ा सुनो ये जानने की एक क्रिया है लेकिन ये क्रिया को मिलने वाला ही नहीं है वो उसका कर्म नहीं जानने के लिए क्रिया को मिलने वाला नहीं है क्रियापुरुष कैसा हो गया तो स्वामी जी जो मनन करना चिंतन करना है वो क्रिया ही है ना एक बार भी उसी क्या उसी की चर्चा हो रही है मनन करना छोड़ो जान न रखो अभी उसमें भी वो ही आ जाता है है ना? अभी ओ जानना ये क्रिया है ना ऐसा पूछा दुछ। ये जो जान लिया ऐसा बोलता है ना वो क्रिया वो अंत ब्रह्म नहीं है जिसको आप जानते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं दोनों से भ्रम आतेशन इज नॉट कॉम्पिशन पर परसे इज नॉट कॉम्पलिशन कनेशनशन इज नॉट कॉम्पिशन शन क्या होता है एफर्ट्स क्वालिटिव एफर्ट अच्छा अच्छा क्वालिटी है इति विधिक्रिया कर्मत्व तो प्रतिषेधा वो क्रिया के लिए कर्म ही है वो तो प्रतिषिध प्रतिषेध हो गया बाद में देखो ये ने तुम सर्वम विजानाती तुम कैन विजान वो भी है वो जिससे सब कुछ समझ में आ रहा है उसको कैसे समझना रहे जी अंक <laughs> अंक को देख सकता है बिग कैच बट मास्टरी ऑल द शास्त्रिंग जस्ट राइट सेंटेंस फ्रॉम एनी वेयर राइट सेंटेंस मतलब राइट no. right, मतलब क्या है इट्स <laughs> <laughs> देखो जी थोड़ा इसको अध्ययन करने के बाद आपके मन में सबके मन में इतना मालूम हो गया ए शंकर है ना ये ब्रह्म है ब्रह्म में बैठकर ही सब कुछ बोल रहा है आप इतना समझ लिया मेरा काम सफल हो गया कुछ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल नहीं कुछ नहीं चाहिए है ना एक गलत नहीं होता एक गलत है ना बदने देखो इसका मतलब क्या है अन्य देव तो द्विता अन्यता इस मतलब वो जान जान लिया उससे भी अलग है ला? क्रिया कब होता है देखो क्रिया कब होता है जब द्वैत है तभी होता है है ना अभी मैं इसको नहीं जानता हूं अभी मैं जानना है ऐसा तो मैं बोलता हूं लेकिन जानना किसको तो जान रहा हूं जो है मुझे है जान रहा हूं, हूं। <laughs> <जाना। laughs> समझा गया ना इसलिए वो क्रिया नहीं हो सकता देखो मैं और कुछ समझा तो आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है मैं मुझे ही जान रहा हूं क्रिया कैसा कहां से आता है जी वो कस्तु भी नहीं है क्रिया भी नहीं है <laughs> नहीं है <laughs> हमेशा है इसको देखो जब कभी आपको ऐसा प्रश्न उठता है जब कभी वेदांत में कहीं भी अनुभव के बारे में ऐसा प्रश्न उठता है झट से प्राग्ञ को ले लो प्राग्ञ मैं ही हूं जी लेकिन मैं नहीं जानता उसको अभी मैं जान लिया ऐसा बोला क्या क्रिया है स्पष्ट रिश्ते बोलो तथा क्रिया कर्मत्व उपास्तिषेधो यद्वाचाभ्युन बागभ्युते ्रम्ण उपन तद्रह्म विधि ने देखो यहाँ पर पर खत्म हो जाता यहाँ पर क्या है है क्या यापा भवत् न भव उपास किया मतलब उपासना क्रिया उपासना क्रिया जो है वो भी उसके लिए भी कर्म नहीं है लेकिन उसके बारे में उपासना भी नहीं कर सकता उपासना भी नहीं कर सकता कैसा देखो जो उपासना करना है तो क्या जी वाक से करता हूं मन से करता हूं है ना अभी यद्वाचा अनभ्युदित ये नाग है ना ये ओ अच्छा देखो जिसको वाक्से नहीं बोल सकता है लेकिन वाक जिससे बोला जाता है वाक उसके बारे में बहन कुछ नहीं बोल सकता लेकिन वाक इतना बात करता है ना वो कैसा हो रहा है उससे हो रहा है देखो ये आंख इतना देख रहा है लेकिन आंख अपने आप को देखना उसमें ऐसा नहीं है।, है ना इसी प्रकार वाक वो सब कुछ कर रहा है लेकिन वाक को इतना सामर्थ्य कहां से आया ब्रह्म से आया है ना उस ब्रह्म को वो कैसा पकड़ सकता है ये तो बातों निवर्तन थी मनसा सहित है है। ना इस अविषे तम ब्रह्म उपन्यस्य विषय नहीं हो सकता समझ आ रहे देखो मैं प्राग्ञ है प्राग्ञ के लिए ब्रह्म विषय क्या विषय ही है उसके लिए तो विषय ही हुआ उसके लिए प्राज्ञ के लिए तो आप के लिए विषय ही है विषय नहीं है विषय नहीं है।, है ना इसलिए विषय ही को विषय कैसा पकड़ सकता है ठीक समझा इसलिए अविषेत्व तो ब्रमण उपन्य अभिषे है ऐसा बोल के बाद में क्या क्या तदेव ब्रह्मत्व विद्धि न इदम यदिदास देखो ये है ऐसा जीजी के बारे में उपासना कर सकते हो वो ऐसा नहीं है ऐसा उपासना क्रिया को तो पूरा पूरा निषेध कर लिया उपासना को ही किया रहे हैं यही तो, तो लोगों को कि उपासना को बहुत कर देते हैं कई बार ये बात अलग हो जाता है अभी छोड़ो अभी यहाँ पर उपासना के परिधि में नहीं आता है ब्रह्मा है ना इसलिए उपास क्रिया भी नहीं है अविषेत्र ब्रह्मणा और प्रश्न पूछ रहा है। बोलो अविषय तय ब्रह्मा शास्त्रित तो अनुपत्ति ही चेक देखो कैसा लेके आता है क्या जी अविषे अविषय इसलिए उसके बारे में चर्चा कुछ नहीं कर सकता ऐसा बोल रहे हैं ना अविषित है ब्रमणा शास्त्रियों नित्व अनुपति इसका मतलब क्या है शास्त्र से ही जानना है ऐसा पिछले सूत्र में कहा था आपने ब्रह्म को कैसे जानना शास्त्र के द्वारा ही जानना ऐसा बोला ना शास्त्रियों नित्व मतलब क्या है दूसरा हमने जो बोला क्या है उसको समझने के लिए शास्त्री ही प्रमाण है ऐसा बोला शास्त्री प्रमाण है बोला ना ये प्रमाण बोला ये प्रमेय बोला अभी बोल रहे हैं है। प्रमाण पर सब मिलता ही नहीं ऐसा बोल रहे हैं क्या प्रश्न स्पटौर है हा? बोलो ना ऐसा नहीं है <laughs> क्या है ओ विषय कैसा है देखो ओ वो शास्त्र योनित्व जो है मतलब शास्त्र ही समझना जो है ओ वो किस प्रकार से हुआ विषय ऐसा देखो देखो अविद्या कल्पित भेद निवृत्तिपरवा नि शास्त्रूत ब्रह्म किम यत्या प्रतिपादयत। अविद्या अवशीयतया प्रतिदयत अविद्यात वेदित भेदमती देखो जी वो शास्त्र प्रमाण है ऐसा सहना किस प्रकार से वो विधिक्रिया में विधिक्रिया के लिए कर्म नहीं है तो भी समझा रहा कैसा समझा रहा है शास्त्र ऐसा पूछा देखो कैसा अविद्या भेद निवृत्ति भेद निवृत्ति पर शास्त्र भेद को आप रखा है क्या रखा है मैं हूं मैं ब्रह्म को जानना हूं जा, जानना है है ना मैं ज्ञाता हूं उसको वो ज्ञेय है ऐसा मैंने रखा हूं यह कल्पित भेद हो गया है न बाद में हम पूछते हैं क्यों तो जानना है ऐसा पूछा देखो जी यहां पर इतना है इसमें फंस गया हूं लोग बोलते हैं, उसको समझा तो ये सबसे पार हो सकता हूं ऐसा बहुत है इस जगत में मैं इधर फंस गया बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे उसको जानने से पार हो सकता रहा है ऐसा बोल रहे लोग इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा बोला मतलब तो क्या है वो सर्वत्र भेद को ही देख रहा है। सर्वत्र भेद को देख रहा है। ये भेद अभी शास्त्र थोड़े जानने के बाद देखो क्या भेद ठीक है क्योंकि सर्वत्र सर्वस्व आत्मा ही है है ना जी इसका मतलब क्या हुआ मतलब वो भेद बुद्धि सब का मूल है संसार का मूल है ये भेद बुद्धि अविद्या है इसलिए वो क्या कर रहा है? हैं कल्पित भेद वृत्ति भेद निवृत्ति परत्वा शास्त्र शास्त्र का काम क्या है मालूम है जहां पर काम कर सकता है वहां पर काम कर रहा है क्या कर्म कहां हो सकता है जहां भेद है वहां पर कर्म हो सकता है इसलिए वो क्या बोल रहा है भेद है ना ये आप नहीं उसको छोड़ो बोल रहा है यहां पर भेद आ गया उसको छोड़ो सवाल मैं ब्रह्म को समझना है वहां पर भेद नहीं है आप ही है देख लो आप ही देख लो बोलता है।, है ना यहां पर अंत का तो क्या कर रहा है मैं दुख में हू है ना मैं वेदित्रु वो वेद्य मुझे हो रहा है वेदना त्रिपुटी है इसलिए वो जहां काम कर सकता है वहां पर कर सकता है झाड़ू करना है झाड़ू का एक क्रिया है वो कैसा कर सकता है एक उसको झोपड़ी बोलता है क्या है इसको झोपड़ी नहीं झाड़ू झाड़ जो बोलता है झाड़ो करके ऐसा ऐसा कर सकता है अभी शास्त्र में क्या करता है भेद को देखा ना ये आप नहीं है छोड़ो ऐसा कर दिया और कुछ देखा ये क्या है ये ये आप नहीं है इसको छोड़ा बोला भेद बुद्धि जहां कहा आ रहा है उसको ऐसा झाड़ू करके निकाल रहा है जो अब अभी क्या है ये मैं अकेला ही हूं क्या सिर्फ संसार है वेद वेद त्रिवेदनादि भेद है नहीं है हो गया आपका काम कहा कर रहा है काम शास्त्र भी भेद जहाँ है वहां पर भेद हटाने का काम कर रहा है जहां पर भेद को मैं देख रहा हूं वहां पर भेद को हटाने का काम तो कर रहा है लेकिन ब्रह्म के बारे में नहीं कर रहा है यू हैव अंडरस्टूड भ्रम को अविषय मानकर हाँ है। और पीछे भी कह स्वामी मोस्ट प्रतिबंध निवृत्ति अविद्याद निवृत्तिपरवाच न ही शास्त्रूत इदंतया देखो ये ब्रह्म है देखो उसको पकड़ो ऐसा नहीं बोल रहा है इदंतया ये है ऐसा नहीं बोल रहा है ऐसा क्या तो ये काम हो सकता है जान लो विधि क्रिया आ गया मैं जानना है उसको ऐसा हो जाता है ऐसा नहीं हो रहा है इधर किंतरी प्रत्येगात्म अविषित प्रतिपादय अविद्या हाँ। देखो आप ही है यह विषय नहीं है अविषय है आप ही है इसको समझ लो बोल रहा है अवशिया प्रतिदय अभी याद रखो ओ कितना टाइट है का शंकरचार्य पर क्या बोला ओ परिम, सन्व् ज्ञान ज्ञान भी ओ अवगंतम इष्टम है ना वो प्रमाण के बारे में चर्चा भी करता है प्रिया है प्रमाण के बारे में चर्चा करता है प्रमाण आने के बाद उसमें एकत्व को जानना आपको छोड़ा है महापर प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि प्रमाण मतलब क्या वाला मैंने बुद्धि ओ ज्ञान जो है वो निष्प्रचार बुद्धि है याद आ रहा है निष्प्रचार बुद्धि है निष्प्रचार बुद्धि मतलब क्या है वो जब कभी एक प्रचार है कुछ ना कुछ वृत्ति है वो परिच्छिन्न है इसलिए कुर्सी का ज्ञान टेबल का ज्ञान ऐसा हो रहा है तो कुर्सी का टेबल का जब हटा दिया सिर्फ सिर्फ ज्ञान बच गया है ना यह ज्ञान वो है कौन ब्रह्म है अभी ये ज्ञान बन में ऐसा बोलने में क्या शास्त्र क्या कर सकता है है ना शास्त्र कुछ नहीं कर सकता वो तो टेबल टेबल का, का ज्ञान हटा सकता है हाँ टेबल का ज्ञान हटा सकता है टेबल को हटा सकता है खुद भी हट जाए हाँ लेकिन अभी जो बच गया वो बाद में क्रिया क्या है वेद अविद्याद्या वेदेदना भेदमुपेदा शास्त्र बोलो अच्छा देर हो गया यहां पर